उसके ठीक रूप में देखने के लिए उसके साधनों की अपेक्षा होती है जैसे किसी कमरे को खोलने के लिए कुंडे की आवश्यकता होती है और कुंडे में भी अगर ताला लगा हो तो उस ताले को खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है और चाबी अगर खो गई हो तो दूसरा उपाय है कि हम उस ताले को तोड़ डालें लेकिन वो उपाय अच्छा नहीं है ताला तोड़ना कुंडा तोड़ना वो तो एक ऐसी स्थिति है कि जब हमारे पास सारे उपाय खत्म हो गए तो वेद भी एक ऐसा भंडार है ज्ञान का वो बंद है वो ऋषियों के ज्ञान में जो उनका रहस्य था उस रहस्य तक पहुंचने के लिए एक तो हमें शुद्ध मेधा की आवश्यकता होती है शुद्ध मेधा बुद्धि चाहिए बुद्धिमान तो बहुत मिल जाएंगे एक से एक बुद्धिमान मिलेंगे बहुत तेजी से अनेक विषयों में बुद्धि चलेगी लेकिन मेधा शुद्ध होना एक अलग बात है और बुद्धिमान होना एक दूसरी बात है तो जो बुद्धिमान तो है लेकिन शुद्ध मेधा नहीं है तो वेद के ज्ञान का अर्थ तो कर सकते हैं भाष भी कर सकते हैं लेकिन उनके भाष उनके किए गए अर्थ उनकी टीकाएं या उनके खोले हुए शब्दार्थ, शब्दार्थ वो इतने स्पष्ट नहीं होंगे क्योंकि वो जिस दुनिया में जी रहा है जैसे आसपास का परिवेश है और जैसी उसकी मना स्थिति है जैसे वो ग्रंथों को पढ़ता है किस तरह के लोगों से उसका व्यवहार होता है वो गृहस्थी है कि वानपस्ती है कि संन्यासी है कि ब्रह्मचारी है कि ब्रह्मचारी में से और कैसा ब्रह्मचारी है तो कई तरह की मना स्थितियां और बाहरी परिस्थितियों को हृदय में रखते हुए वो किसी वेद मंत्र का अर्थ करेगा लेकिन जिनकी शुद्ध मेधावी बुद्धि होती है वो साक्षात अपनी आत्मा को अपनी बुद्धि को ईश्वर के द्वारा पवित्र बना करके उस वेद मंत्र के जो भी अर्थ लिखे जाएंगे वो प्रमाणिक होंगे क्योंकि वो शुद्ध हृदय से शुद्ध मेधा से स्फुटित हुए हैं प्रस्फुटित हुए हैं वो तो इसी बात को सामजी कहते हैं कि वेद का जो रहस्य है वेद का जो सही रूप में हम समझ समझने का जो उपाय है वो है व्याकरण शिक्षा कल्प निरुक्त ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरे भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। उनको बिना समझे हम सीधे वेद मंत्र का अर्थ करना शुरू कर दें जैसे मान लीजिए अग्नि मीड़े पुरोहित मंत्र अब यू तो हम आर्य आर्यान में पढ़ सकते हैं कि मैं अग्नि रूप परमेश्वर की स्तुति करता हूं इसके अर्थ में तो कोई बाधा नहीं है स्वामी जी ने भी अर्थ किया है और पाश्चात्य विद्वानों ने तो स्वामी जी ने जो अर्थ किया है इस अर्थ पर उन्हें आपत्ति भी है वो कहते हैं कि अग्नि का मतलब केवल भौतिक आग ही है ये अग्नि अर्थ जो आपने ईश्वर कर दिया है ये तो संगत नहीं बैठता है तो उनकी एक अलग धारणा क्योंकि वो मेधावी तो हैं, लेकिन शुद्ध मेधा उनकी नहीं है उनका भारतीय ग्रंथों से भारतीय वैदिक वांगमय से परिचय ना होने के कारण से वो ऐसी आपत्तियां खड़ी करते हैं। अब अग्निक अर्थ यूं तो सामान्य रूप से स्वामी जी ने लिख दिया है हम भी जानते हैं अग्निकर्थ परमेश्वर भी होता है विद्वान भी होता है ईश्वर भी होता है भौतिक आग भी होती है लेकिन अगर हमारे सामने स्वामी, स्वामी दैन जी का अर्थ नहीं होता तो अग्नि शब्द का अर्थ फिर हम ब्राह्मण ग्रंथों में खोजते वहां क्या अर्थ दिया है यजुर्वेद के शत ब्राह्मण में या ऋग्वेद का आयत्र ब्राह्मण में इस अग्नि शब्द का क्या अर्थ दिया है फिर अग्नि शब्द के जहां जहां भी अर्थ लिखे गए हैं दूसरे ग्रंथों में लिखे गए हैं निरुक्त में आए हैं और किन्नी किन्नी शास्त्रों में अग्निशब्द को खोला है अग्निशब्द की व्याख्या की है तो हम उन सबको देखेंगे और उन सबको देख करके और फिर शुद्ध मेदा बुद्धि से उसमें से जो युक्ति तम उचित संगत होगा उस अर्थ को हम वहां पे रखेंगे तो ये इतनी लंबी चौड़ी दौड़ ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं लगा सकता सामान्य व्यक्ति तो ये सोचेगा ठीक है स्वामी जी ने अग्निमी डे पुरोहितम का अर्थ कर दिया तो वही हमारे लिए प्रमाणिक है भी क्योंकि हम सीधा सीधा वेदगा तो कर नहीं सकते हमारी इतनी क्षमता योग्यता नहीं है तो स्वामी जी कहते हैं इसलिए वेद को ठीक ठीक समझने के लिए शाब्दिक रूप से भी और और आत्मिक रूप से भी उसको ठीक रूप में देखने के लिए कुछ ग्रंथों की आवश्यकता होती है उसके लिए शाब्द बोध करना पड़ता है और वो क्या है तो स्वामी जी ने कुछ तो यहां पर लिखे हैं कुछ संकेत के लिए कहते हैं कि शिक्षा उड़ादीगण और धातु पाठ तो धातु पाठ से सभी व्याकरण के विद्यार्थी और विद्वार परिचित हैं कि पाणनी का धातु पाठ सबसे ज्यादा प्रमाणिक गिना जाता है बहुत सारे धातु पाठ मिलते हैं लेकिन उन सभी धातु पाठों में यद्यपि बहुत सारे सूत्र महर्षि पाणनी से मिलते जुलते हैं शब्द भेद हो सकता है कुछ लेकिन भाव पाणनी का ही है तो पांडिनी ने क्या अपनी उहा से लिखा तो पाण्डि से पूर्ववर्ती जो धातु पाठकार हुए होंगे हुए हैं हुए होंगे या हुए हैं तो उन्होंने उनकी भी सहायता ली उनकी सहायता लेकर के और कुछ अपनी उहा अपनी युक्ति इन दोनों को मिलाकर के फिर पांडनी ने धातु पाठ की रचना ही नहीं की साथ साथ में उसके अर्थ भी लिख दिए जैसे भू सत्तायाम या या भू प्राप्त हु तो दोनों अर्थ मिलते हैं भू प्राप्त में प्राप्ति अर्थ मिलता है प्राप्ति के और भी अर्थ हो सकते हैं तो सत्तायाम सत्ता अर्थ में भी भू मिलता है तो साथ साथ अर्थ भी और धातु भी और जो अर्थ दिए हैं उनमें भी धातु है जो अर्थ दिए हैं उनमें भी धातु है भू सत्तायाम तो सत्ता में भी कौन सी धातु है उसका भी उसका भी वहां पर अलग अलग ढंग से वो किया है तो इसी तरह कहते हैं धातु पाठ यानी वेद को समझने के लिए धातु पाठ भी बहुत अनिवार्य है वेद में बहुत सारे से शब्द आते हैं कि जिनमें हमें पता ही नहीं लगता है हालांकि महर्षि की तो ये भी घोषणा है कि अगर आपको धातु का पता नहीं लग रहा है तो धातु की कल्पना कर लो प्रत्यय का पता नहीं लग रहा है तो प्रत्यय कल्पना कर लो और दोनों का पता नहीं लग रहा है तो दोनों की कल्पना कर लो दोनों कल्पना लेकिन ये हमारे जैसे कल्पना नहीं कर सकते जिन्होंने आवास आका ही पता नहीं वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने इन ग्रंथों का गहन मनन अध्ययन किया है और वो ही संयत निकाल सकते हैं हमारे जैसे नहीं निकाल सकते तो कहते हैं कि उन शब्दों को समझने के लिए धातु पाठ उसमें बहुत बड़ा सहायक बनता है कुंजी का काम करता है और फिर और फिर क्या फिर क्या कहते हैं प्रातिपदिक गण प्रातिपदिक गण का मतलब ओणादि को स... नहीं गणपाठ ले लेंगे अब गणपाठ में बहुत सारे नाम आते हैं उसमें नाम ही आते हैं नाडायन भागुरायण आश्वलायन बहुत सारे ऐसे आते हैं बहुत सारे गण हैं उसमें भी हां शिवादी गण में भी बहुत सारे शब्द हैं तो इस तरह वो पूरा का पूरा गढ़पाठ जो है वो शब्दों का ही गढ़पाठ है और उसी की यहां पर स्वामी जी ने क्या संजा की है प्रातिपदिक गण हमारे सारे नाम कैसे हैं हमारे सा, हमारे सा, सारे नाम कैसे हैं प्रातिपदिक हम बिना प्रातिपदिक के अपना व्यवहार ही नहीं कर सकते बिना नाम के बिना संज्ञा के अब मैं किसी को वह इधर आ जाओ और भीड़ बहुत सारे लोग खड़े हैं और मैं कहूं इधर आ जाओ तो किसको इधर आ जाओ कहूंगा किसी ना किसी का कुछ नाम लूंगा तब तो उसको बुलाऊंगा ना और अपने शरीर का इसलिए नाम रखना पड़ता है फिर बहुत सारे पदार्थ हैं हमारे सामने उनके नाम रखने पड़ते हैं तो वो गणपाठ जो है वो पूरा का पूरा नामों से विभिन्न प्रकार के नामों से भरा हुआ है और उसकी व्याख्या भी विद्वानों ने की है एक एक शब्द का अर्थ इस शब्द का क्या अर्थ है इस शब्द का क्या अर्थ इस शब्द क्या अर्थ और ये शायद रेवली से प्रकाशित होती है गणरत्नावली गणरत्नावली में सारे गण पाठ में आए एक एक शब्द की व्याख्या है मैंने मंगवाई तो थी लेकिन वो शायद मिली नहीं होगी तो आधी पुस्तक तो आगे आधी नहीं आई फिर तो आधी को फिर बाद में देखेंगे जो आगे पहले उसको ही संभाल लें तो कहते हैं प्रातपति गण और फिर अष्टाध्यायी अष्टाध्याय तो हम सभी जानते हैं अष्टा नाम अध्याया नाम समाहरा तो आठ अध्यायों का जिसमें संग्रह है आगे कहते हैं ये बात निश्चय करने के लिए पाणनी कब हुए अनेक प्रकार की तर्काये प्रस्तुत की जाती है क्या पाणनी किस काल में हुए कब हुए कहाँ हुए तो स्वामी जी का कहना है कि इस इतिहास के संबंध में या पाणनी के जीवन के संबंध में बहुत सारी युक्ति तर्क प्रमाण आदि प्रस्तुत करते हैं वो कहते हैं हमारे इस ग्रंथ के विषय से बाहर की बात है हम इतिहास में नहीं जाते लेकिन इतना तो स्वा... इतना तो है कि ये बात तो है ठीक है कि पाणनी बहुत पुराने ग्रंथ करता है इतना तो निश्चित है कि पाणनी जो हुए हैं बहुत पुराने समय के हैं फिर कहते हैं प्राचीन समय में चौदह विद्याओं के पढ़ने की रीति हमारे देश में थी चारों वेदों के नाम तो सभी जानते हैं और चार उपवेद आठ हो गए और छह अंग तो चौदह तो चार उपवेद और छह अंग कौन होते हैं? उनका विचार करेंगे तो स्वामी जी कहते हैं कि प्राचीन काल में चौदह विद्याओं को सभी को पढ़ना होता था आश्रम पद्धति गुरुकुल पद्धति चलती थी और उस समय वही शिक्षा पद्धति थी उसी को लोग पढ़ते थे और वेद हिंदुओं का आर्यों का जीवन था जैसे शरीर में से जीव आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का कोई मूल नहीं रह जाता लोग थोड़ी कुछ दो चार पांच घंटे रखते हैं जब देखते हैं कि अब ज्यादा इस खराब हो रही तो अपना पीछे शमशान में जाके जला देते हैं जो हमारे पीछे है और जिनके पीछे जो शमशान होगा वो उसमें जलाएंगे <laughs> तो हमारे पीछे तो ये है तो जैसे शरीर बिना जीव के कोई महत्व नहीं रखता निष्क्रिय हो जाता है निष्प्राण निश्चेष्ट हो जाता है इसी तरह से अगर आर्यों के जीवन में से वेद निकल जाए उपनिषद निकल जाए शास्त्र दर्शन ये सब निकल जाए तो आर्यों का जीवन आर्यों का अस्तित्व आर्यों का जो प्राण है वो भी निकल ही जाए क्योंकि आर्यों का प्राण वही है तो कहते हैं कि ये जो चौदह प्रकार की विद्या है इनको पहले सभी लोग पढ़ा करते थे और चार उपवेद है उनमें उनमें से पहला आयुर्वेद है इस पर जो ग्रंथ चरक और सुश्रुत मिलते हैं उसके बनाने वाले अग्निवेश और धनवंतरी हैं कहते हैं कि चार उपवेद में से आयुर्वेद तो चरक और सुश्रुत चरक और सुश्रुत ने जो कुछ लिखा है आयुर्वेद के विषय में वो उपवेद उप के रूप में लिखा हुआ है तो चरक और सुश्रुत मैं समझता हूं कि आजकल भी इन ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने का प्रभाव बहता है उनकी परंपरा है जैसे आयुर्वेद के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें सुश्रुत चरक ग्रंथ लगते हैं तो वहां अध्ययन कराया जाता है तो इसमें क्या है आयुर्वेद का आयुर् आयुर्वेद आयु का जिससे ज्ञान हो जाए और आयु का ज्ञान तो हो जाए पर आयु का जान होने से आयु से हमें तो कोई लाभ नहीं होगा आयु दीर्घ कैसे करें दीर्घ आयु और सुखी जीवन कैसे जिए इसका ज्ञान व आयुर्वेद बताता कि कैसे जिए कब तक जिए किस शैली से जिए कैसे कपड़े पहने शरीर के अंदर और भी कुछ है कि नहीं है या केवल थोड़ा इसमें कुछ इस तरह का मसाला है जैसे गंदक है कुछ चूना है तो कुछ फास्फेट है कुछ और लोहो है और इसका मिलाकर के वैज्ञानिक मूल कहते हैं मुश्किल से पांच सात रुपए का ये पांच सात रुपए के शरीर में हम बैठे हुए हैं पर ऋषि तो कहते हैं कि मनुष्य जी सबसे श्रेष्ठ है तो पांच सात रुपए का तो है ही पर इसका महत्व तो समझने से ये अमोल है क्योंकि क्योंकि यही शरीर ऐसा है मनुष्य का कि जिसमें हम बहुत विकास कर सकते हैं हर ओर आगे बढ़ सकते हैं तो कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है आयुर्वेद के उसमें जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें हैं रोग हैं फिर उनके उपाय कारण इस विषय का वर्णन हमारे सत्य प्रकाश के तीसरे समोल्लास में किया गया है तो जो विशेष जानना चाहे सत्याग प्रकाश में देख सकते हैं दूसरा धनुर्वेद धनुर्वेद किसका उपवेद है रोशन जी हाँ धनुर्वेद <laughs> <laughs> का वेद कौन सा है धनुर्वेद तो उपवेद है पर धनुर्वेद का वेद कौन सा है ऋग्वेद ऋग्वेद नहीं यजुर्वेद है बोला था पहले बोला था बाद में बोला था नहीं पता अच्छा ये पता नहीं कब बोला खैर बोला था ये अच्छी बात तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है धनुर्वेद अब उस धनुर्वेद में क्या क्या चीजें हैं जो क्षत्रिय स्वभाव के हैं यानी जिनको देश की रक्षा का काम दिया गया है जिनको समय समय पर युद्ध करने पड़ते हैं संग्राम करना पड़ता है शत्रुओं को जीतने के लिए परिश्रम युक्तियां और हथियारों की आवश्यकता होती है तो ऐसे क्षत्रिय वर्ण के लिए उस धनुर्वेद में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का वर्णन है तो कहते हैं क्या क्या वर्णन है तो कहते हैं जिसमें अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रचार है अस्त्र कहते हैं हाथ में लेके लड़ना जैसे असी तलवार तलवार को हम हाथ में लेके ही लड़ते हैं, यूं फेंक करके नहीं मारते लेकिन भाला भाला हम फेंक के भी मार देते हैं। मारते हैं नहीं भाला को हम हाँ, क्या कह रहे हैं शिवनाथ जी कह रहे हैं थोड़ा सा उल्टा बोल अशोक क्षेपड़े हाँ ठीक है असूक हाँ असुक क्षेपणे ठीक बात है मैं गलत बोल गया था तो असुक क्षेपड़े का मतलब है कि जो छोड़ दिया और शत्रु को जा करके खत्म कर दिया और शस्त्र उसको कहते हैं जिसको हाथ में लेके लड़ा जाता है तो कहते हैं उस धनुर्वेद के अंदर अस्त्र शस्त्र विद्या का बहुत तरह से विचार किया गया है इस उपवेद में ब्रह्मास्त्र और फिर और फिर कहते हैं पाशुपत अस्त्र नारायणअस्त्र वरुण अस्त्र मोहन अस्त्र यानी बहुत सारे अस्त्र जो महाभारत काल के अंदर सुने जाते हैं जैसे ब, जैसे उसमें ब्रह्मास्त्र बताते हैं तो ब्रह्मास्त्र ऐसा बताते हैं कि जब शत्रु को मारने के सारे उपाय ना रहे तो अंत में उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं आज कर का परमाणुम कहा जा सकता है तो उस ब्रह्मास्त्र से शत्रु जीवित नहीं बच सकता और ऐसी महाभारत में घटनाएं आती हैं कि जब अश्वत्थामा ने रात को पांडव शिविर में घुस करके और कृपाचार्य और एक और थे उनका नाम था कृत वर्मा तो कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वत्थामा इन तीनों ने मिलकर की योजना बनाई कि दुर्योधन के साथ भीम ने अत्याचार किया है क्या अत्याचार किया है? कि दोनों में युद्ध हुआ था और वो युद्ध क्या हुआ था दोनों के हाथों में क्या थी गदा और गदा का ये नियम था कि कमर से नीचे प्रहार करना वर्जित कमर से नीचे प्रहार नहीं कर सकते थे ये गदा युद्ध का एक नियम पहले चलता था लेकिन चूंकि दुर्यो, दुर्योधन और भीम की बहुत पहले से ही आपस में खींचा खींची चल रही थी तनाव चल रहा था आपस में तो भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध में मैं तेरी जांग को तोड़ूंगा और उसका एक कारण है वो एक अलग कथा है तो वहां पर जब भीम ने युद्ध नियमों के विरुद्ध जब उसकी कमर के नीचे प्रहार किया तो वो धराशायी हो गया तो जब अश्वथामा उनसे मिलने आए और दूसरे दो तीन तो उन्होंने सोचा कि भाई पांडवों ने दुर्योधन के साथ में अन्याय किया है क्योंकि भीम ने युद्ध के नियमों के विरुद्ध प्रहार किया है और दोनों तरफ युद्ध के नियम थे तो फिर रात में उन्होंने योजना बनाई कि ऐसा करते हैं कि पांडव तो है, है, है नहीं यहाँ पर इस शिविर में पांडव तो कहीं दूसरी जगह सो रहे हैं और श्री कृष्ण भी नहीं है तो उनकी सेना है और उनके पांच पुत्र हैं और सेनापति हैं तो क्यों न रात में जाकर के एकदम धावा बोला जाए और पांडवों के, के शिविर में जितने भी वीर सो रहे हैं क्योंकि रात में युद्ध करने का नियम नहीं होता था पहले रात में युद्ध नहीं करते थे लेकिन चूंकि अश्वत्थामा को लगा कि दुर्योधन के साथ में अन्याय हुआ है तो रात में भी उसने घुसकर के और दो साथी तो जहां जहां वो निकलने के द्वार थे एक यहां खड़ा कर, कर दिया एक यहां खड़ा कर दिया और बीच में अश्वत्थामा शिविर अंद, के अंदर जाकर के और उसने भयानक नरसंहार किया और शायद ही कोई एक दो बचे होंगे जो जैसे तैसे उसकी निगाह से या या बाहर खड़े तो उन दो से बच गए हो नहीं तो सबके सब मारे गए थे तो ऐसी स्थिति में वहां फिर जब वो मार करके बाहर आया तो उसको लगा डर क्योंकि पांडवों को ये पता लग गया अगले दिन पता लगा युद्ध को कि अश्वत्थामा ने युद्ध नियमों के विरुद्ध रात में शिविर में संघार किया है और आग लगा करके भाग गया तो फिर वहां जाकर के उसको अश्वत्थामा को खोजते जाकर और फिर अश्वत्थामा देखता है कि ये अर्जुन और ये कृष्ण और ये भीम सारे आ रहे मारने के लिए तो वो उस समय आश्रम में बैठा हुआ था महर्षि व्यास के आश्रम में धूनी लगाए और यू अयोध्या में बैठा था जैसे बहुत ही धार्मिक महात्मा ध्यान कर रहा हो और वो रात को पांडव से संघार करके आया था लेकिन आदमी को पश्चाताप होता है यूं ही बैठा ही नाटक कर रहा हो कई बार लोग नाटक भी कर देते हैं ना ऐसे बैठ करके तो फिर एकदम आवाज सुनी मारो मारो पकड़ो कहा अशोत्थामा दौड़ो तो उसने और कोई उपाय नहीं देगा तो फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मा चला दिया तो ब्यास जी ने कहा कि फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू भी चला भाई नहीं तो ये तो हम सबको खत्म कर देगा तो ब्यास जी बीच में आ गया ऐसा बताते हैं ब्यास जी ने कहा कि अर्जुन तुम अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लो तो भैया अशोक थामा भी लौटाए ठीक है।, है हम तो लौटा लेंगे अर्जुन ने कहा हम तो लौटा लेंगे लेकिन इसको भी तो कहो सामने जो इसने जो चलाया है तो अशोक थामा ने कहा कि मैं ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करना तो जानता हूं छोड़ना तो जानता हूं लेकिन वापिस लेना नहीं जानता हूं वही बात हो गई अर्जुन जो अभिमन्यु वाली कि चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था लेकिन उसमें से निकलना नहीं जानता था तो अश्वत्थामा के साथ भी वही बात हुई अश्वत्थामा ने कहा कि ब्रह्मास्त्र को मैं छोड़ छोड़ना चलाना तो जानता हूं लेकिन इसको अब वापस नहीं ले सकता अब ये तो जहां भी जाएगा अपना काम करेगा तो इस से, से कहते हैं कि उस समय में भी ये ब्रह्मास्त्र वगैरह हुआ करते थे नारायण अस्त्र वरुण वरुण कहते हैं जल को ऐसे छोड़ दिया कि चारों तरफ जैसे साफ आकाश था तो घने घने बादल आ गए और तुरंत वर्षा होना शुरू हो गई तो वरुण जल को वरुणास्त्र नारायण अस्त्र पता नहीं किसको कहते है मोहनास्त्र यानी जैसे सारी सेना मोहित हो जाए उसको पता नहीं लगा कि मेरा कौन है दूसरा कौन अपना पराया का उसको पता न लगा शत्रु शत्रु को ही मार रहा है मतलब अपने को ही अपने को मार रहा है उसको यही पता नहीं लग रहा उस समय कि ये मेरा मित्र है कि शत्रु है वो अपने साथियों को ही मार रहा है वो मोहनास्त्र होता है या एक यू भी व्याख्या इसकी कर सकते हैं कि सारे जैसे मोहनास्त्र छोड़ा गया तो सारे मोर्चित हो गए सब सो गए आज उसका विकृत रूप है तो कहते हैं कि मोहनास्त्र वायव्यास्त्र वायु वायु यानी ऐसा छोड़ दिया कि वायु चल पड़ी बहुत तेज वायु वायु सेना के कपड़े उड़ रहे हैं और उन्हें उन्हें अप, अपने कपड़े नहीं संभाले जा रहे हैं उनके अपने हथियार भी नहीं संभाले जा रहे हैं तो ऐसे में वायु चला दी तो शत्रु सेना को हराने के लिए तरह तरह के प्रयोग करने उस समय होते थे और करते थे आजकल ठीक है ऐसे प्रयोग नहीं है आजकल भी ऐसे प्रयोग किया जा सकते हैं अगर कोई इसमें प्रयास करे तो जैसे मान लो कोई धुआं है कोई ऐसी औषधि बनाए कि जिसका धुआं जहां भी पहुंचे वही आदमी मूर्छित हो जाए ऐसा हो सकता है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है जी आंसू गैस में मूर्छित हो जाता है उसके उस, उस... उसके आंसू निकलने लग जाते हैं <laughs> मूर्छित तो नहीं होता गा ना हाँ लेकिन फिर कहते हैं कि जिसको आंसू गैस के मतलब जो आंसू गैस जिसकी आंख में जाती है वो अगर कहीं साफ पानी से आग धो ले तो फिर वो ठीक हो जाता है ऐसा <laughs> होता है ऐसा होता है ना <laughs> चलिए तो अब शांति पाठ करते ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति